खेती से पैदा हुई अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था काम बटे हुए नहीं थे हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था पहले मर्दों औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और कुछ हल चलाते जो जो दिन गुजरते गए, आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था शिकार हर एक जगह मिल जाता था इसके सिवाय उन्हें गायों बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था इन जानवरों को चराने के लिए चरागाह की जरूरत थी एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास न पैदा होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के साथ रहना जरूरी हो गया जमीन को जोत छोड़ नहीं सकते थे उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगे लगे खेती से जमीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था इसके सिवा जमीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वह एकदम खा नहीं सकते थे इसे वह हिफाजत से रखते थे एक और मजे की बात सुनो जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा नहीं कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम किसी तरह पेट भर लेता था उसके पास बैंक नहीं थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था खेती में उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था इस फालतू तो खाने को वह जमा कर देता था इस तरह लोगो ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया लोगों के पास फालतू खाना इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था तुम्हें मालूम है कि बैंक खुले हुए हैं, जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहां से आता है अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू तो रुपया है यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार भी खर्च करने की जरूरत नहीं है इसलिए इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू तो रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं है वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू तो रुपया आता कहाँ ऐसी है इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है कितना बुरा इंतजाम है बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसे बुरे इंतजाम के सब से दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको इसलिए इसमें सिर न खपाओ थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोंगी इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफी है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह एकदम खा सकता था यह जमा कर लिया जाता था उस जमाने में न रुपए थे न बैंक जिनके पास बहुत सी गाय भेड़े ऊट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें अगले पत्र में सुनाऊंगा